कर देते हैं और छात्र संस्कारों को मनन के द्वारा जितना दृढ़ करते जाते हैं उतना ही है हमारी प्रवृत्ति या समाप्त होकर के निर्ध्यासन की ओर हमारी प्रवृत्ति बनेगी जो कि वास्तव में कर्म और उपासनाओ से निवृत्ति पर खेले चलता है इसी विषय में गीताजी में स्पष्ट कहा था कल भी हमने सुनाया था बहिरंग साधन में तद विधि प्रणिपातना परिप्रश्न सेवया इसलिए शिष्य यहाँ पर गुरु ऐसी पूछता है तो जवाब में वहाँ आ तो तत्व का समझने की चेष्टा कर रहा है ओ कम पतती प्रषित मन कथम प्रीति युक्त कनेशिता चक्ष श्रोत्रं कव दवा युनक्ति प्रथम मंत्र आरभ है प्रश्न है शिशिका कम ईशित प्रषित सत मन पतती कहते हैं किस से इच्छित होकर और किस से प्रेरित होकर यह मन अपने विषयों की ओर दौड़ता है केन प्राण है प्रथम प्रीत ही युक्त किस से युक्त होकर किस से प्रेरित होकर यह प्रथम प्राण मान मुख्य प्राण जो है हमारा यह नित्य निरंतर हम सो जाते हैं थक करके तब यह प्राण अपना कार्य करते रहता है ऐसे क्यों मन भी सो जाता है तो भी प्राण लेकिन अपना काम छोड़ता नहीं स्वप्न के बाद में मन सो जाता है में को ले है। जीव जब रहता है उस दिशा में भी प्राण चलते रहता है ऐसा कौन तत्व है जो समय में भी जब जीव नहीं चाहता है कुछ भी न देखना न व्यवहार करना तो भी शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण का संचारन करने वाला वह तत्व कौन के नेता वदंती और किससे प्रेरित होकर यह मेरी वाणी है जो नित्य निरंतर प्रवृत्त होती रहती है कई बार ऐसा होते न चाहता हुआ भी व्यक्ति से ऐसे ऐसी बातें निकल जाते हैं जो की अनेकों को कष्ट प्रदायक भी हो जाता है कठोर वचन भी प्रयोग करना पड़ जाता है चाहे वह साधक अपनी साधना की दृष्टि के लिए कर रहा हो तो भी उसे कईयों को कष्ट पहुंच सकता है ऐसे वाणी का भी हमें प्रयोग क्यूँ करना पड़ रहा है क्या है ऐसा तत्व जो हमें इस प्रकार के कठोर वाणियों का भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है और आजकल के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार करके देखा जाए घर घर में जो है वाणी अत्यंत अपवित्र हो चुकी है बच्चा अपने माँ को माँ अपने बच्चे को गालियों के सिवाय संबोधन किए बिना बात ही नहीं करते है ऐसी दुर्दशा इस कलियुग में हमें देखने मिल रहा है इसका कारण कौन है वह कौन सा तत्व है जो प्रकार से प्रेरित कर रहा है चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रे देवो युनक्ति और ऐसा कौन है वह देव जो इस चक्षु श्रोतरा सकल इंद्रियों को प्रेरणा देते रहता है यह समझने के लिए पूछ रहा है शिष्य यह मन चक्षु श्रोत वाणी आदि सभी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर किसके इच्छा के अनुसार और किससे प्रेरित होकर प्रवृत्त हो रहे हैं और ये सारी इंद्रियों को हम सुल देते थका करके तब भी यह प्राण जो मुख्य प्राण किसकी इच्छा और प्रेरणा से प्रवृत्त होते रहता है इस प्रकार से यह शिष्य ने अपने आचार्य से प्रश्न पूछा इस विषय में आप जानते हैं इस प्रकार की चर्चाएं रामायण में भी मिलता है महाभारत में भी दुर्योधन जैसा व्यक्ति कहता है मुझे पता नहीं है ऐसा कौन सा देव मेरा भीतर बैठा हुआ है जानता हूं मैं धर्म को फिर भी मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है जानता हूं मैं अधर्म को भी उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है जाना मैं धर्मम नचमे निवृत्ति ही जाना मैं धर्मम नचमे निवृत्ति ही केना पे देवे न कहता है कि भाई कौन सा ऐसा देव मुझे पता नहीं चल रहा है मेरे हृदय में अंदर बैठा हुआ है जो मुझे बड़ाकार पूर्वक दौड़ाता है में मैं देवी धर्म को जानता हूँ अधर्म को जानता हूँ उसी द्रोणाचार्य से मैंने भी पढ़ा है जिस द्रोणाचार्य से ने पढ़ा इन लेकिन की प्रवृत्ति धर्म में ही हमेशा है अधर्म में कहीं भी, भी नहीं और मेरी प्रवृत्ति हमेशा अधर्म में होती रहती है धर्म में नहीं पता नहीं कौन देव है मेरे भीतर जो मुझे स्तर से करा रहा है और कौन देव है उसके अंदर जो उससे वैसे कर्म करा रहा है मुझे समझ में नहीं आ इसी प्रकार से भरत जब राम के वनवास होता है वाल्मीकि रामायण में आता है कहता है मेरे अंदर कौन सा पता नहीं मुझे रोक रहा है नहीं तो मैं ऐसा विचार मेरे मन में आता है कभी कभी मेरी इस माँ कैके को इसी समय खत्म कर दू जो कि मेरे मोह के वजह से इसने मेरे राम को जंगल में भेज दिया है अत्यंत दुख से कहता है यदि वह देव मेरे राम मुझे माता के हत्यारा समझ करके कहीं हत्या मुझे मुझे गंद, ग, गलत की ना समझे इसलिए मैं इसको नहीं मार रहा हूँ नहीं तो अभी मैं इसको खत्म कर दिया पता है, वो भी क्या था ऐसा कौन देव है मेरे अंदर पता नहीं मेरे राम को जंगल में भेज देने के बावजूद भी उसी राम का प्रेम कहीं मुझसे चुक ना जाए मैं खो ना जाऊं इसलिए मैं इस माता को मारने से पीछे हट रहा हूं वह देखे अपने पाप करने से निवृत्त हो रहा है और दुर्योधन पाप में प्रवृत्त हो रहा है ठीक भी प्रीत दो अवस्थाएं मिलते हैं जहाँ पर स्पष्ट भरत कहता है हन्यामहमीमां माम पापाम कई के दुष्चारिणी ये इमाम धार्मिको रामो नासो ये कहते गहते वाल्मीकि रामायण का द्वितीय स्वर्ग में ही हन्यामहमीमां माम पापाम दुष्टचारिणी कई के दुष्ट, दुष्ट आचरण करने वाली महापाप इन कई मैं इसी समय हत्या कर दिया होता यदि मेरे अंदर जो बैठा हुआ है कोई देव मुझे नहीं रोकता वो तो क्यों रो कहता है मेरे मन में विचार आता है महान धार्मिक जो मेरा राम कहीं ऐसा ना हो कल यूँ समझे ये मातृ हत्यारा है इससे मुझे दूर रहना चाहिए मुझे त्याग देगा मुझे प्रेम नहीं करेगा इस भय मेरे अंदर क्यों घुसा दिया भगवान ने ऐसा कौन देवता है मेरे अंदर भय पैदा कर रहा है जिसके वजह से मुझे निवृत्त करता है और वही दुर्योधन को अधर्म करने से कोई भय है नहीं वहां से निवृत्त नहीं हो रहा है वह प्रवृत्त हो रहा है दोनों विपरीत स्वरूप आ रहा है सभी जगह इस प्रकार से आप देख सकते हैं की जो इतिहास हो चाहे पुराण हो चाहे स्मृतियाँ हो चाह जो ये उपनिषद में प्रश्न उठाया है शिषि ने यह प्रश्न उचित है कि पता नहीं कौन देव है जो हमें पुण्य और पापों में प्रवृत्त निरंतर कराते रहता है किसकी इच्छा से हम प्रवृत्त हो रहे हैं और किसकी प्रेरणा से हम प्रवृत्त हो रहे हैं यह जानना अत्यंत आवश्यक है इसके लिए शिष्य के प्रश्न के जवाब देते हुए गुरुदेव कहते हैं वाचो धीरा। कौन चीज है उसकी जवाब देते हैं क्योंकि पूछने वाला शिष्य साधन चतुष्टय से संपन्न मानकर जवाब दिया जा रहा है श्रोत्रस्य से यह जो श्रोत इंद्रिय है शब्दों को श्रवण करने में जो प्रवृत्त है इस श्रोत इंद्र का भी जड़ है स्रोत इंद्री का पीछे जो चेतनता है वह चैतन्य ही ब्रह्म है वही इसका प्रेरक है उसी की इच्छा के उसी की सत्ता मात्र से प्रवृत्त हो रहा है यह ब्रह्म में इच्छा कैसे हो सकती है उसके अंदर इच्छा नहीं उसके अंदर कोई गुण नहीं राग है ना द्वेष है तो इच्छा कैसे हो सकती है वो निर्गुण निराकार विशुद्ध है वहां तो इच्छा नहीं हो सकती इच्छा का तात्पर्य यहाँ पर उसके सत्ता मात्र से सकल कार्य होता है प्रवृत्ति और निवृत्ति वस्तु की सत्ता मात्र से हो सकता है पहले जमाने में कभी राजा लोग कहीं अन्यत्र चले जाते थे हार्थ भी सही या दूसरे देशों में निमंत्रण प्राप्त होकर के पहुंच जाते थे तो राजाओं के भोजन जब होता था तो परीक्षण कैसे करते थे एक पक्षी है चकोर पक्षी वह पक्षी के अंदर भगवान ने एक ऐसी विलक्षण शक्ति दे रखी है कि वह पक्षी जैसे अन्न को देखता है वह अन्न में यदि किसी भी प्रकार का विष सम्मिश्रित हो उसके अंक लाल हो जाते हैं और यदि ऐसा न हो तो प्रसन्नता पूर्वक जो हो झूमते रहेगा अब देखिए राजा की प्रवृत्ति होना है भोजन खाना है या नहीं खाना है प्रवृत्ति या निवृत्ति तो कैसे निर्णय लेता है चकोर पक्षी, के के चकोर पक्षी की सत्ता मात्र प्रवृत्ति निवृत्ति निश्चय होता है वह केवल चकोर पक्षी की आंख देखता है भोजन परोस दिया गया है पक्षी सामने बैठा हुआ है राजा का दृष्टि केवल उस पक्षी के आंख पर रहता है वह आंख लाल हुआ तो निवृत्त हो गया और आंख प्रसन्न चित्त है तो प्रवृत्त होता है क्योंकि चकोर पक्षी कुछ बोल नहीं रहा है अरे तुम करो नहीं तुम खाओ न खाओ कुछ नहीं बोलता है वह चुपचाप खड़ा है और उसके आंखें लाल भी हुई कैसे उस अन्न में रहने वाले जहर की वजह से अपने आप में लाल भी नहीं होता है उपाधि के वजह से उसके अंदर लालिमा है वह स्वाभाविक नहीं है अन्न में सम्मिश्रित को देखकर के चकोर पक्षी के आंखों में लालिमा अभी वास्तव में वह वा लाल नहीं होता और उसकी सत्ता मात्र से प्रेरणा को प्राप्त करके राजा अपना भोजन में प्रवृत्त और निवृत्त हो रहा है इसी तरह से ब्रह्म तत्व समझिए अविद्या के साथ साक्षात संबंध नहीं है जहर का अंकों के साथ साक्षात कोई संबंध नहीं हुआ फिर भी अंक लाल हो गए अविद्या के साथ आत्मा का कोई साक्षात संबंध नहीं है फिर भी आत्मा में लगता है कि अविद्या पर्दा पड़ गया और उसे देख करके उस अविद्या से विशिष्ट चेतन को कि सत्ता मात्र से यह जीवात्मा बन करके वहां प्रवृत्त होती रहता है प्रवृत्ति और निवृत्ति अविद्या पर्दा से संपन्न उस आत्मा से ही प्रेरित होकर के होता है वास्तव में आत्मा ना प्रेरणा दे रहा है ना वास्तव में आत्मा में किसी प्रकार की इच्छाई हो सकती है बस सब कुछ उपाधियों के वजह से जिस प्रकार से चकोर पक्षी का सप्ताह मात्र से राजा की प्रवृत्ति और निवृत्ति निश्चय होता है और चकोर पक्षी सप्ता के सप्ताह भी उपाधि के वजह से निमित्त बनता है उसी प्रकार से समझ लो यह विषय रूपी निमित्त को लेकर के आत्मा में उपाधि सोपाधिकता बन जाती है और वह सौपाधिकता को लेकर के जीवात्मा प्रेरणा को प्राप्त करता है और निमित्त और प्रेरणा दोनों ही केवल उपाधि की वजह से आत्मा की ओर समय प्राप्त हो रहा है वास्तव में वहां ये दोनों ही नहीं श्रोत्रम इसलिए कहते हैं जैसा उपाधि वैसा उसका नाम भी पड़ जाएगा ब्रह्म का नाम श्रोत्र है इस श्रोत्र का भी वह श्रोत है मनसो मनोयत इस मन का भी वह मन जब मन अपने विषय की ओर जा रहा है तब तो वह मनोरूपी उपाधि के साथ और उसके विषय रूपी उपाधि के साथ संबद्ध होकर के उस आत्मा रूपी प्रेरक का भी नाम मन पड़ गया वाणी का भी वाणी जब वाणी रूपी उपाधि और वाणी का विषय रूपी उपाधि से संबद्ध होकर के चैतन्यता का सत्ता से संबंध बन जाता है तब जाकर के उस आत्मा को उस का नाम वाणी हो सौ प्राणस्य प्राण वह इस मुख्य प्राण का भी प्राण है अथवा इंद्रियों के बीच में पटेधन से पान शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय वह ग्राण का भी ग्राण है चक्षुष चक्षु वह चक्षु का भी चक्षु कहने का मतलब वास्तव में वह वा श्रोत्र का श्रोत्र नहीं वह वा वाणी का भी वाणी नहीं वह वा मन का भी मन नहीं वह प्राण का भी प्राण नहीं घ्राण का भी घ्राण नहीं किंतु वह इन सबसे परे अति कहते हैं इसलिए धीर जो पुरुष होता है वह इन सकल उपाधियों से मुक्त होकर के अतिमु इन सबसे अतिमुक्त होकर के अतिशयीर्ण मुक्त होकर के आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त करके यद्यपि हम सकल उपाधियों से मुक्त होते हैं इस शक्ति में जब सोते रहते हो न व कांक न मन न वाणी न कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं कई तो इंद्रियों से तो आप मुक्ति पा चुके हो में इन सभी विषयों का दर्शक जिन इन को जागृत में और स्वप्न में स्थापित करने वाली वो अविद्या है उससे भी आप मुक्त नहीं हुए उससे भी मुक्ति पाने का नाम ही आत्यंतिक मुक्ति है अतिमुच्छ धीरा धीर पुरुष जो है आत्यंत मुक्ति अविद्या रूपी कारण से भी मुक्त होकर के लोका इस लोक से हट कर तब इस लोक से वह अलग हो गया मैंने उपाधि से रहित हो जाता है जब तब वह अमृता भवंती धीरा अमृता भवंती वह अधीर अमृत भाव को प्राप्त कर जाते हैं वह अपने ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं आत्मभाव में स्थित उपाधियों से संबंध का कारण ये समस्त प्रकार व्यवहार होता है इसलिए उपनिषदों में कहा है नारदी को परिषद में को प्रशद में आया मन ही मन ही कारण बंधन और मोक्ष मन अनुपाधियों में आसक्त करके बैठता है तो बंधन हो जाता है मन इन विषयों में आसक्त ना होकर के अनासक्त भाव से इन दृश्यों के साथ व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप को भुला हुआ नहीं रहता है जब तब वास्तव में मुक्त कहा जाता है यह सब मन का खेल है मन का विषयों के साथ संपन्न होगा ही इंद्रियों का होगा ही आप रोक नहीं सकते जब तक यह शरीर में अंतिम श्वास रहेगा तब तक विषय संबंध इंद्रियों का होते रहेगा कोई इसे रोक नहीं सकता लेकिन उन विषयों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को दृश्य रूपेण व्यवहार करता हुआ अपने दृष्टि भाव में सदा बना रहे बने रहते हुए बाधा सामना जी करण्य रूपे व्यवहार मिथ्या रूपेण इसके साथ व्यवहार करते हुए जाना यही वास्तविक मुक्ति का स्वरूप होता है उसी को कहते हैं अमृता भवंती अमर भाव को प्राप्त करते जिस ऋषिकेश के प्रसिद्ध संतों में से शिवानंद जी महाराज जी का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है जिनके नाम पर विराट आश्रम है शिवानंद आश्रम वो कहा करते थे अंग्रेजी भाषा में बोले बोलते रहे ज्यादातर कहते थे कैरिंग वाटर एंड चौपिंग गुड बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटमेंट द ओनली डिफरेंस इज इन दू वी डू इट कहने का मतलब था हम पानी ढोते हैं इनके पहले जमाने में मोटर वोटर कुछ व्यवस्था नहीं थी बिजली भी नहीं थी ऋषिकेश में उनके जमाने में तो गंगा जी से जल उठा करके ले जाकर विश्वनाथ मंदिर है ऊपर उनके यहाँ उसके बाद बड़ा टंकी तो उस टंकी में भर देते थे हर व्यक्ति जो नहाने धोने आएगा नीचे वो पानी ले जाएगा दो बाल्टी वहां भरेगा उसका नियम था उनके और जब उधर पीछे जाए शौच के लिए जंगल वहां लकड़ी काट के लकड़ी भी लाना है भोजन बनाने दो काम सबके लिए क्या भगत जगत कोई भी आवे आश्रम में सबके लिए की नियम अपने अपने सामर्थ्य से जो एक लोटा ही पानी लाओ लाना जरूरी है तो कैरिंग वाटर एंड चॉपिंग गुड मैंने जल को उठा के ले जाना और लकड़ी को काट के लाना ये दोनों काम खुद भी कह रहे मैं भी पहले करता था आत्म तो साक्षात्कार होने से पहले मैं भी करता था और अभी मैं कर रहा हूं आत्मसाक्षात्कार के बाद बिफोर एनलाइटनमेंट लास्ट एनलाइटनमेंट आत्मसाक्षर है पहले भी और आत्मसाक्षर के बाद भी फर्क क्या है फिर रह गया, गया आप क्या क्या लाभ हुआ पहले भी कर रहे हो अभी भी कर रहे हो फर्क क्या रह गया फिर आत्मज्ञान का कोई भोजन ही नहीं गया कहते ऐसी बात नहीं द ओनली डिफरेंस इज इन व्यू दैट वी डू केवल फर्क इतना ही है दृष्टि में फर्क पड़ जाता है पहले में मैं कहता था कि मेरा आश्रम था और मेरे आश्रम को बढ़ाने के लिए मैं किया करता था मैं सबको आदेश देता था मेरे चेड़ों को तुम भी करो लेकिन अब मैं नहीं करता नहीं मेरा आश्रम हो रहा है प्रारद कर वजह से संस्कार बन गया ढोने का संस्कार बन गया और जब तक जीते रहेगा जब तक उसका मन लगा रहेगा डब ढोते रहेगा ढोते रहेगा नहीं तो नहीं ढोएगा तो काट के ला रहा है तो ला रहा है नहीं तो नहीं लाएगा अब तो प्रार्थ क्रम के अनुसार है क्योंकि मैं नहीं करता हूँ ना मेरा है मेरा, दृष्टि में फर्क हो जाता है अब दृश्य दृष्टि आ गया है कर्त दृष्टि नहीं रह गया कर्तृभ दृष्टि का अभाव हो गया है अब केवल जो है अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की दृष्टि से व्यवहार हो रहा है व्यवहार तो तब भी था अब भी है दोनों ही दशा में है लेकिन दृष्टि में फर्क पड़ता है उसी को यहां पर कहते अमृता भवंती अमृत भाव राज ने भागवत में आता है कहा है कि मेरे अंदर कोई ऐसा तत्व है जब मैं चाहू या ना चाहू मेरे वाणी से जो होना है वो होते रहेंगे मेरे इंद्रियों से जो होना है वो होते रहेंगे हमारे कर्म संस्कार इस प्रकार से उसी की कृपा से बन गई है कि हम शास्त्रों का चिंतन करते हैं मनन करते हैं उसी का है, उसी का और उसमें जो सहयोग देने वाले हो तो स्वागत है नहीं तो मैं उन्हें भी हमें त्याग के दूर करना पड़ता है चाहे वह कोई भी हमें ये नहीं देखना है इससे हमारे की हमारे लिए कोई भौतिक लाभ है या नहीं भौतिक लाभों को हमें नहीं देखना है हमारा लक्ष्य की पूर्ति में कोई भी बाधक हो जाए उसके तत् काट के अलग कर देना पड़ेगा चाहे वह कोई भी हो उससे हम अरब घरब का लाभ भी हो रहा हो उसे छोड़ना ही उचित होता है और जिस व्यक्ति से हमारे लिए उपयोग बन रहा है हमारे स्वास्थ्याय में लाभ हो रहा है ऐसे व्यक्ति यदि हमसे दूर हो रहा हो तो उसको पकड़ के रखना भी हमारा उसे दूर होने नहीं देना है बताते हैं कि कैलाश आश्रम के संस्थापक धनराजगिरिजी महाराज जो थे बहुत बड़े विद्वान थे अपने स्वरूपानुभूति से युक्त मेधावी रहे एक बार एक बहुत अच्छे संत अचानक किसी कारणवश किसी ने उन्हें कुछ तंग किया कुछ कहा होगा वो आश्रम छोड़ के चल दिए और उस समय कोई वाहन वाहन तो कुछ थे नहीं तो बेचारे महात्मा पैदल हरिद्वार की ओर चल पड़े स्वाध्यायी के पश्चात जो है स्वाध्याय में उस दिन वो आए नहीं तो महाराज जी पूछते हैं कि भाई क्या बात है अमुक संत क्यों नहीं आया कोई बीमार तो नहीं है तो उनकी कुटिया पर भेजा तो पता चला कुटिया खाली झोंपड़ी खाली है क्या हुआ क्या हुआ महाराज जी ने सब पता लगाए पता चला सब मेरे नहाने के इसमें जो है वो मैं आगे मैं आगे के चक्कर में थोड़ा तू तु तुम मैं किसी के साथ किसी कर दिया उनके साथ में अब उस वजह से उनको मन खिन्न हो गया और वो जो है चल पता लगे किस उड़ गए तो पता चला हरिद्वार की ओर गए महाराज जी उसी समय अपना लाठी लिया और दौड़े भोजन पानी कुछ नहीं सोचे करीब नौ रहा था आते हैं कि निकल पड़े दौड़ दे दौड़ दे दौड़ दे आए जो वर्तमान में रायवाला है उससे आगे तक पहुंच चुके थे महात्मा वे दौड़ते जा रहे हैं वो महात्मा आराम से चल रहे थे तो छोड़ दिया कैलाश आश्रम ने चल दिया आराम तो से जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते जाकर के उनके पैर पकड़ महाराज आप मत जाए आपको कोई कष्ट हो किसने गाली दियो किसने कुछ कहा आप मुझे दे दो लेकिन आप आश्रम छोड़ के मत जाओ क्यों कहते कि आप जैसे स्वाध्याय प्रेम हमें कभी नहीं मिला है वहां तीन सौ महात्मा है लेकिन वो तीन सौ मेरे लिए एक तरफ है और आप मेरे लिए एक तरफ है तो कोई और नहीं थे जनार्दन गिरिजी महाराज जो बहुत प्रसिद्ध थे राजस्थान के जो कि सहाश्रम का द्वितीय महामंडलेश्वर में माने जाते हैं वो इस, उनके साथ ऐसे हुआ था तो धनराज जी ने किसी तरह से उनको पैर पढ़ के मना करके वापस ले आए ये होता है स्वाध्याय प्रेमियों में जो स्वाध्याय को सहयोग देने वाला का किसी भी तरह से हमें संघ छोड़ना नहीं है वो छोड़ना भी चाहेगा तो हम उसे पकड़ के रखें और जो साध्य प्रेमी नहीं है आपके साधना में बाधक है वही पकड़ना भी चाहे तो उसको लात मार के दूर करना चाहिए तभी व्यक्ति आप अपने साधना में सफल हो सकता है ये जो अमृत भाव की कथन कर रहे हैं तो के के है कि अमृत भाव की अनुभूति की ओर अग्रसर हो सके कहते हैं कि भाई लिए यो अंत प्रविश्य मम वाच मी माम प्रसुप्ताम संजीव अन्यारण श्रवण तीन प्राण नमो भगवते पुरुषा ध्रुव महाराज कहते भागवत में मेरे अंदर प्रवेश करके जो मेरी इस वाणी जो सोई हुई वाणी रहती है उसको अकेले शक्ति धरस्व धामना समस्त प्रकार के शक्तियों को धारण करने वाला अपनी चैतन्य रूपी ज्योति से संजीवयति इस वाणी को जीवित कर देता है इससे बुलवाता है अन्य हस्तचारणा श्रवणाधीन हाथ पैर कविमेंद्रिय हो श्रवण त्वगा श्रवण्रिय हो कग कोई भी इंद्रिय हो सभी को इस प्रकार से जो सोए हुए रहते हैं उनको जगा करके कार्य में दौड़ाने वाला अपने विषयों की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करने वाला उनको हमारा नमस्कार है प्राणान नमो भगवते पुरुषायभ्यम ऐसे वह पूरी शयती थी पूरी शयती थी इस पूर्व में सोया हुआ जैसे समान दिखता है वास्तव में लेकिन ऐसा नहीं होता वह जो चैतन्य स्वरूप है सकल शक्ति का आधारभूत है समस्त का कर्तृत्व भवित्रता संपन्न न होते भी हुए के समान जो होता है वह चैतन्य को हमारा नमस्कार कितना स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे अंदर भविष्यवास अनुभव हो रहा है उस तत्व के लिए हम के बारे में गुरु ने संकेत से समझा दिया वह श्रोत्र श्रोत्र का क्यों है और मन का भी मन है ऐसा जवाब ये सीधा नहीं कहते ब्रह्म देख लो वही ब्रह्म पकड़ो सीता वो पूछ रहा है कौन है वो प्रेरणा दे रहा है किस किच्छा से मैं दौड़ रहा हूं उसे पकड़ के दिखाओ मुख्य प्रेरणा से तुम दौड़ रहे हो, हाथ लोकड़ो ऐसे नहीं बता रहे अरे स्रोत्र का भी जो स्रोत है वो पड़ जाएगा दूसरा कौन स्रोत है इस के सीधा नहीं बता रहे उसको क्योंकि आत्मनिवाय ज्योतिषास्थ है वृद्वान को प्रसन्द में कहते हैं आत्मना ज्योतिष आत्मज्योति से ही यह सदा बना रहता है वह आत्मज्योति है? किसी प्रकार के स्वरूप से रहित है, रहतेम स्पर्शम कह दिया है तस्विधम विभाती मुंडक कठोपनिषद में भी मुंडक में श्वेताश्वतर में सब जगह आता है तस्य भाषा संधम विभाव भानतम मनुभाव वह चैतन्य न होता देव कोई प्रकाशित होते ही ये ना सूर्यस्तपति जिससे आदिप्त होकर के सूर्य भी अपने तेज से हम सबको जो है तापता है वह तेज जो सूर्य के तेज का भी पीछे कारणीभूता तेज है वह आत्मा है ऐसे तैतृ ब्राह्मण में भी कहा है भगवदगीता में भी कहते गद गेजो जगत भाषय किलम जो आदित्य में गो अनुभव हो रहा है तेज जिसके माध्यम से सारे जगत को हम प्रतिभाषित कर रहे हैं प्रकाशित कर लेते हैं जिस तेज से वह सूर्य भी तेज हो चुका है वह तेज की आत्मा है वही श्रोत्र का श्रोत्र है मन का भी मन है भगवान गीता जी भी नहीं कहते देखो दूसरी जगह क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाश भारत हे भारत वही, वही। सब को वही प्रकाशित पिछले बार हम विचार करते हुए श्लोक आपके समक्ष रखा था एक श्लोक वेदांत शायद आप लोगों को स्मरण होगा हो, कराना चाहेंगे में कि उसी प्रकाश से उस प्रकाश का अनुभव करने के लिए सभी आए हैं और उस प्रकाश का अनुभव करने की मूक्षता से सभी यहाँ बैठे हुए हैं सुन रहे हैं वह प्रकाश के बारे में ही जैसे यहाँ शिष्य गुरु से पूछ रहा है वह श्लोक विलक्षण है गुरु शिष्य से पूछता है पूरा पढ़ाने के बाद समस्त वेदांत को पढ़ाने के बाद गुरु पूछता है किंज ज्योतिस्तवानुमानी में रात्र प्रदीप सविदीप दर्शन विधो किं ज्योतिराख्या में चक्षुस्त निमीलनादिम दर्शण परमकम् ज्योतिष तदस्मित प्रभो कहते हैं कि देखो गुरु पूछता है किम ज्योतिष भानुमान हनी में कहते कि तेरे लिए कौन सा ज्योति काम आता है दिन में जो तुम इस जगत जिसकल व्यवहार कर रहे हो घटपटादी संसार को देखकर के व्यवहार करते हो इसमें कौन सा प्रकाश है जो तुम्हें मदद करता है पकाता है, भानुमान सूर्य रश्मिमान सूर्य का ज्योति से इन सगत जगत को मैं देखता हूं और व्यवहार कर रहा हूं कभी जब सूर्य अस्त हो जाता है रात्रि में तुम किस प्रकाश से इन जगत को देखकर व्यवहार करते हो रात्र प्रदीपादिक रात्रि में शुक्ल पक्ष तो चंद्रमा से भी हम काम चला सकते हैं घर के भीतर दीपक का जी काम चला सकते और आजकल तो बिजली के लाइट बाहर भीतर सब जगह प्रोग्राम में आ जाता है कहते हैं लेकिन तुम्हें पता कैसे स्वप्न में भी मैं अंत से सकल व्यवहार करता रहा यह आपको कैसे पता चला कि ये अंत करण रूप जब सो जाता है शुप्ति में मैं सोया था मैं सुखपूर्वक सोया था और मैं उस दिशा में कुछ भी नहीं जानता था मेरी सारी इंद्रियां मन के सही सो गई थी यह कैसे आपने जाना ध्यो दर्शन किम उस बुद्धि का भी दर्शन में कौन सा साधन काम आया तत्र अहमेव परमकम ज्योति प्रभो कद हे प्रभु हे गुरुदेव उस दिशा में कोई और नहीं था, मैं था मैं ही था वहां ज्योति मई ही और कोई था ही नहीं इसलिए मई वह परम श्रेष्ठ ज्योति हूँ जिस ज्योति से सारी ज्योतियां काम कर लो ज्योतिषाम ज्योति ज्योति का भी जो ज्योति वह कोई और नहीं वो मैं खुद इसलिए तद जिसको आज तक मैं समझता था वह परमात्मा मुझसे अलग जो समझ रहा था वो कौन है अब तद हिमी इस प्रकार से शिष्य गुरु को जवाब देता है तो इसमें गुरु प्रश्न पूछता है शिष्य जवाब दे रहा है बात वही है कि यार टोल के देखना चाहता था गुरु इसने वेदांत कहाँ तक समझा और जब देख लिया कि इसने ठीक समझा है तो कहते आप तेरा कल्याण तो हो गया प्रारब्ध कर्म के वजह से इस ज्ञान का वितरण करो और यह शिष्य भी उसी तत्व के बारे में पूछता तो यहां भी वही कह रहे हैं कि भाई ये सारी इंद्रिया जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं जिसकी प्रकाश से कार्य कर रहे हैं वह प्रकाश का भी नाम वही है जो इसका नाम वह अलग इसलिए कहा था श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि कहते हैं स्थिति में यह समझना तो बड़ा कठिन काम हो गया क्योंकि उसी के वजह से हम हैं और वह मही हूं यह कैसा होगा ये मैं वही हूं इसके वजह से मैं हूँ ये कैसा होगा कि इसका वजह कैसे बन सकता निमित्त नैमित भाव जो होते हैं वो भेद में होता है अभेद में तो नहीं हो सकता फिर यहाँ पर आप अभेद में भी निमित्त नैमित भाव का वर्णन कर रहे हैं श्रोत से श्रोत कभी इसीलिए कर कहते हैं क्योंकि वो वस्तु निरुपाधिक है निरुपाधिक वस्तु को हम केवल उपाधियों के माध्यम से लक्षित ही कर सकते हैं साक्षात उसका वर्णन नहीं किया कि यह तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा इतना प्रश्न में कहते हैं कि भाई ये तत्व ऐसा है जो वाणी का विषय नहीं मन का भी विषय नहीं वाणी जिस तत्व तक पहुंचने की कोशिश करती लेकिन वहां से निवृत्त हो तो जाती है अपने ही कारण को वह पकड़ नहीं सकती जिससे खुद प्रकाशित हो रहा है वह अपने प्रकाश को कैसे प्रकाशित कर सकता है यह तो असंभव है जिसे कोई कहे बल्ब आपको प्रकाशित कर रहा है जो लाइट चल रहे हैं उससे आपके शरीर प्रकाशित हो रहा है कि आपके शरीर से वो प्रकाशित हो रहा है उल्टा कैसे हो जाएगा उससे आप प्रकाशित भले हो रहे हैं लेकिन आपके शरीर से वो प्रकाशित नहीं होते हैं प्रकार से जिस प्रकाश से वाणी प्रकाशित हो रही है खुद उस प्रकाश को वाणी प्रकाशित नहीं जिस प्रकार से मन प्रेरित होकर चल रहा हो वह मन संसार के सकल विषयों को भले पकड़ सकता है अपने भी प्रकाशक को पकड़ नहीं सकता। इसे दो तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा मन के सहित सारे चीजें वहां पहुंचते और निवृत्त हो जाते कोई उसे प्राप्त तो नहीं करता क्योंकि कोई एवान्यात कह प्राणियात रेश आकाश आनंदो न चैत्र प्रतिशत में करता है कौन है वह दूसरा जो प्राणन रूपी क्रिया कर रहा हो श्वास पर श्वास को चलाता हो वह ऐसा देव कौन हो सकता है दूसरा जो आनंद रूपा भ्रम न हो प्राण्ञयात कौन है प्राण अपान क्रिया किया कर रहा है ये आनंद न यदि यह आनंद रूपी ना हो होता और कौन कर सकता है अर्थात और कोई कर नहीं सकता है उसी ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर सत्ता को लेकर के ये सब कुछ चल रहे हैं कठोर परिषद भी कहा ऊर्धम प्राणम उन्नपान प्रत्यगस् यह प्राण को ऊपर की ओर ले जाने वाला अपान को नीचे की ओर दौड़ाने वाला सब वही चैतन्य का काम है उसी के सत्ता से प्रेरित होकर ये सभी अपने अपने कार्य करने में सक्षम हो जाते इसलिए इन उपाधियों के माध्यम से ही हम उसको लक्षित कर पा रहे हैं और लक्षित किया वो तत्व अनुभव करने के लिए हमें इन उपाधियों से अलग होना पड़े उपाधियों से अलग होने का मतलब ये नहीं कि किसको खत्म कर दो तो हाँ उपाधि मिट जाएगा मर जाओगे तो अपने आप उपाधि मिट जाएगा तो वो हो जाएगा ऐसी बात नहीं उपाधियों को छोड़ने का मतलब यह ये कि इस उपाधि का हत्या कर देना आत्महत्या कर लेना नहीं है दूसरा शरीर मिलेगा बल्कि भयंकर पाप हो जाएगा और ऐसा नीचोनी में चला जाएगा मुश्किल पड़ेगा जाए। दोबारा शरीर मिलना भी कठिन हो जाएगा इसलिए उपाधियों को त्यागना उपाधियों से अलग होने का मतलब कदयदा सर्वे प्रमुचन्ते कामायस्य से हृदय श्रुता अथ मृत्यु अत्र ब्रह्मा समुते कठोर परिषद ने कहते हैं यदा सर्वे काम अस्दय श्रुता इसे अलग होने का मतलब है हृदय में जितनी कामनाएं आती है उन कामनाओं को खत्म ये अस्दय श्रता काम यदा सर्वे प्रमुख जब ये सबसे हम मुक्त हो जाते हैं मन इनको भोग से करके तो मुक्त नहीं हो सकता न जातुक तो कामक काम आना भोगे न शाम में ने कह दिया तो स्पष्ट इन कामनाओं को इच्छा करके भोग करके शांत कर दूंगा यह तीनों कालों में संभव नहीं है इसलिए एक ही रास्ता है इसको मारना पड़ेगा इन इच्छाओं को खत्म करना बच्चों के लिए सिखाते लिखते हैं बहुत सुंदर है और बच्चे का काम का चीज है अब बड़ों के भी काम का है वास्तव में बहुत रहस्य इसमें लिखा हुआ है है तो गिनती है एक से बीस तक गिन रहे हैं हम गिनती तो एक से बीस तक है इसमें तत्व ज्ञान निगूढ़ है एक दो तीन चार मत करो समय बेकार पाँच छः सात आठ नित्य करो गीता पाठ एक दो तीन चार मत करो समय सुमये पाँच छत आठ नित्य करो गीता पाठ नौ दस ग्यारह बारह संत वही जो मन को मारा नौ दस ग्यारह बारह संत वही जो मन को मारा तेरा चौदह पंद्रह सोलह मुख्य बोलो बम बम भोला तेरह चौदह पंद्रह सोलह मुफ्त बोलो बम बम भोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस सत्रह अठारह उन्नीस बीस घट घट में देखो जगदीश सत्रह अठारह उन्नीस बीस घट घट में देखो जगदीश बोलो जय शिव जय शिव जय शिव बच्चों को हम सिखाते हैं ये गीत जैसे छोटा सा बच्चों को अच्छा भी लगता है याद भी कर लेते हैं तेरा अर्थ देखो कितना ऐसा मर्म एक तो कह दिया सबसे पहले साधक का लक्षण क्या है वह तो आप एक भी मिनट को बर्बाद नहीं करेगा अपनी साधना से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए मत करो समय देखा और अपने मन को साधना में लगाए रखें उसके लिए नित्य करो गीता पाठ गीता का नित्य पाठ करेंगे आपका वैराग्य दृढ़ रहेगा और अपना लक्ष्य का स्मृति बनी रहे उसके बाद कहता है लेकिन तो विभिन्न प्रकार के वासनाएं जगती रहेगी संत वही जो मन को मारे वही ब्रदारणोर प्रसंग में कहा था कामा ये हृदय श्रद्धा का मा प्रमुचंत यदा यदा सर्वे प्रमुचंते ये सी हृदय श्रद्धा जब इस हृदय में आसित कामना है, जब से आप मुक्त हो जाओगे अर्थात जब आप मन को मारोगे नहीं तब तक जो है ये कामना है, से मुक्ति नहीं पा इच्छाएं उगती रहेगी उनके अनुसार आप दौड़ते रह जाओगे लेकिन जब उसकी समाप्ति कभी नहीं जब ऐसी आएगी तो क्या होगा मुख से बोलो, बोला सदा भरवन नाम स्मरणीय रहेगा और जगत का स्मृति खत्म हो जाएगी नष्टो मोह स्मृतिलब्धा अर्जुन ने अंत में क्या कहा है बस मेरी मोह नष्ट हो गई जगत के प्रति मेरी असली स्मृति जो थी वो प्राप्त अब केवल अपना भगवान नाम स्वरूप भगवान नाम और भगवत स्वरूप की स्मृति बनी रहेगी जगत की स्मृति खत्म होगी तब अपने आप मुख से भगवान नाम स्मरण होते रहेगा शास्त्र चर्चा करते रहेगा मुख से बोलोग और जब ये स्थिति पहुंचेगी तो होगा क्या कहते हैं घट में सभी तो में वह वर्ड ब्रह्म त्व आत्म तत्व को सभी में वो देखता है सर्वत्र वही उसको दिखेगा मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे ही अंदर सभी कल्पित है और सभी में मैं हूं सभी में मैं हूं और सभी मुझ में के सभी के मुझ में कल्पित होने से मेरी सत्ता शात्रिक अतिरिक्त सत्ता उनकी रही नहीं जिसमें उन सब में मैं हूं मेरे में सब इस घट घट में देखो यह विलक्षण स्थिति का ही वर्णन करते हुए ने कहा कठोर में वह स्थिति तब हो सकता है हम अपनी उपाधियों से अलग तब हो सकते हैं उपाधियों से अलग होने का मतलब यह नहीं है कि उपाधियों को खत्म कर देना कोई कहे हम गूंगी बन जाए तो अच्छा था कि मुख से गाली नहीं निकलता हम अंधे होते तो अच्छे होते कि जब मुझे संसार को देखना नहीं पड़ता मैं बहरा होता तो अच्छा होता कि सिनेमा के गीत मुझे सुनना नहीं पड़ता लेकिन ये सारी चीज तो हो सकते हैं लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता मैं पागल हो गया तो अच्छा होता मुझे भगवान का याद आ जाता कभी नहीं कि सारी इंद्रियों को तुम समेट लोगे लेकिन मन के अंदर जो वासनाएं हैं उसको कैसे समेटोगे तुम तो। ठीक है चलो ऑपरेशन करा लो दस इंद्रियों को ठंडा कर दो नहीं जो मन को कैसे ठंडा करिए वहां कोई ऑपरेशन थिएटर में मन को कंट्रोल करने का आज तक सा कोई कि वासनाएं आपके मन को दौड़ाते रहेगा उसको कौन रोकेगा उसको कैसे समाप्त करोगे आप और जब तक वो दौड़ेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर पा इसी दिन इंद्रियों को समाप्त करना उपाधियों से अलग होने का कोई उपाय नहीं है एकमात्र उपाय यही होता है यह इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों की ओर जो हो रहा है जिसका पीछे कारण न इंद्रिया है ना विषय इनकी प्रवृत्ति का कारण हमारे अंदर भरी पड़ी वासनाएं हमारे अंदर जो विभिन्न कामनाएं और इसलिए जो हृदय में आश्रित इन कामनाओं से जब हम मुक्ति पा सकेंगे युक्ति से मुक्ति हो सकती है और कोई रास्ता नहीं उन वासनाओं को समाप्त करने के लिए आपके व्यक्त कोई रास्ता नहीं है क्या उसको पकड़ने कहीं मिल जाए तब एक ही रास्ता बताया शास्त्रकारों ने भाई देखो ऋषियों ने मुनियों ने गुरुजनों ने बताया कि मन को शास्त्र में लगाओ इन लौकिक वासनाओं को दूर करने के लिए शास्त्रीय वासनाओं को बढ़ाना पड़ेगा और जैसे जैसे शास्त्रीय वासनाएं बढ़ेगी विद्या का बल बढ़ेगा तो अपने आप अपनी वृत्तियाँ उन वासनाओं से युक्त होकर के विषय की ओर नहीं जाएंगी पावास निवृत्त होकर और समस्त वृत्तियां अपने आप सकल इंद्रियों के मातव्य से कहा जाएगा आता की ओर जाएगा खत नहीं जा सकता न त्यक्ष गच्छते न गच्छते नो मनो न विद्मो न यथनु शिष्या अन्य देव तद विदिता दधो अति शुश्रुम पूर्वेश कहते कि इंद्रिया आत्मा की ओर जाने सकती और अविष् की ओर जाने से रोक रहे हैं फिर जाएंगे कहां ये होगा क्या इनका फिर न त्र चक्ष गह वाणी उस आत्मा आंक आदि सघन इंद्रिया उस आत्मा को विषय बन करके पकड़ नहीं सकते विषय रूपेण आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते जैसे घट आदि को हम अनुभव कर लेते हैं संसार के वस्तुओं का हम अनुभव कर रहे हैं या अमुख है या अमुख है इन इंद्रियों के द्वारा वैसे बस आत्मा का अनुभव नहीं करते मैंने आत्मनी विषय रूपेण चक्षु न गए विषय रूप से ग्रहण करने के लिए चक्षु आत्मा में प्रवृत्त नहीं हो सकती वाक गच्छे न तो वाणी उस आत्मा का वर्णन करने के लिए विषय रूपेण वर्णन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती यदा चंद्रमा को देखते चंद्रमा का वर्णन कवियों ने विभिन्न प्रकार से कर दिया सूर्य का वर्णन किया है हर तत्व का वर्णन किया है और कालीदास महाराज तो कोई ऐसे संसार का वस्तु नहीं छोड़ा होगा जिसकी उपमा उन्होंने नहीं दी हो वर्णन करने वाले अपने अपने ढंग से कर रहे इस आत्मा का वर्णन करने के लिए वाणी के प्रवृत्त भी नहीं हो क्योंकि जिसे वाणी या चक्षु या कोई भी इंद्रिया हो उसी वस्तु का वर्णन कर सकते हैं उसी वस्तु को विषय बना सकते हैं जो उसका विषय बन सकता लेकिन जो उसका विषय ही तीनों कालो में नहीं बन सकता उसका वर्णन वो कैसे कर सकता है इतने कहते नवाब गति तनो नए मन ही उसको ग्रहण कर सकता है नहीं तो कह सकते थे हम चलो जागृत अवस्था में हम आत्मा को पकड़ लेंगे नहीं स्वप्न में जाकर हम को पकड़ लेंगे कि वहां इंद्रिय बाधक नहीं रहेंगे ना ये इंद्रियां सब सो जाएंगे और ये मन से ही आत्मा को पकड़ा जा सकता होता तो अवश्य मैं उस स्वप्न में उस आत्मा को पकड़ लिया होता तब का नो मनो मन भी नहीं पकड़ सकता इसलिए मुझे समझ में नहीं आता गुरु कह रहा है शिष्य से मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं कैसे दूं? तुम उस तत्व के बारे में पूछ रहे हो जिसके विषय जिसको या इंद्रियां विषय बना नहीं सकती है विषय रूपेण उसका अनुभव नहीं कर सकती हैं इंद्रियां, उस तत्व के बारे में तुम पूछ रहे हो नो न विजानी मो यथा एतज अनुशिष्यादि किस प्रकार में तुम्हें इसका उपदेश दू ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यह हमारी समझ में नहीं है और यह हम जानते भी नहीं है उस तत्व को मैं अमुख रूप से मैं यही है आत्मा यह है ब्रह्म इस प्रकार से मैं से जानता भी नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बता दूंगा जैसे ये टेप रिकार्ड हम जानते ये मैं हम जानते हम बता देंगे इसके बारे में आपको कैसे बना क्या बना कहाँ बना किस कंपनी का है किसी गुणवत्ता सब कुछ बता देंगे लेकिन हमने उस आत्मा को पकड़ ही नहीं पाया है इंद्रियों से तो मैं उसको जाना ही नहीं हूं वास्तव में इसलिए मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको उस आत्मा को उपदेश कैसे दू कहते तो महाराज आप कैसे गुरु जी हैं हमारे हमें अनुभव ही नहीं करा सकते हैं हमें उपदेश दे नहीं सकते आत्मा के बारे में ऐसे गुरु को ले हम क्या करें है तो कहते कि देखो ऐसे सोचना नहीं श्रद्धावान लवते लवत ज्ञान हम इंद्रिय भगवान ने कहा गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं कर सकते गुरु है महान है वास्तव है ऐसे गुरु का मिलना भी कठिन है जो स्पष्ट कह देवे इस तरह से कि मैं जानता ही नहीं हूँ उस ब्रह्म को मैं तुम्हें पकड़ के दिखा नहीं सकता हेलो भ्रम तुम्हारा ये है ऐसे गुरु मिलना भी कठिन अनुभव करा दूंगा बता दूंगा बता दूंगा बोल के ठगने वाले क्या दिखा दूंगा ऋषि घुमा दूंगा इन भ्रम को मैंने नहीं देखा है तो मैं तुम्हें, तुम्हें कैसे दिखा दूंगा इसे मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि मैं आपको कैसे उपदेश जब गुरु ऐसे कहता है शिष्य में घबराहट हो गया अब क्या होगा गुरुदेव कहते हैं घबराओ मत। एक उपाय है युक्ति है न हमने देखा है ना हमने उसको अनुभव किया है पकड़ करके ये ब्रह्म है इदम ब्रह्म ऐसा हमने अनुभव नहीं कर पाया है लेकिन यह भी नहीं कह सकता हूं मैंने अनुभव ही नहीं किया है उस तत्व को मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूं ये नहीं कह सकता बोल नहीं सकता हूं जरूर दिखा नहीं सकता हूं जरूर लेकिन ये भी नहीं कह सकता मैं जानता ही हूं जानता भी हूं लेकिन बता भी नहीं सकता क्यों इतना ही है हमारे गुरु जी क्या बोलते थे वो हम आपको बता देंगे हमारी गुरु परंपरा से जो आपका के बारे में किस प्रकार से लक्षित करके समझाया जाता था और उसकी अनुभूति और आपको ले जाया जाता था वो हम बता जैसे एक माता अपने बच्चे को अंगुली देती है चलने के अंगुली के सहारे उसको चलाने के वो तो खुद उसे चला नहीं सकती चलना तो उस बच्चे को है आपके चलने से बच्चा नहीं चलेगा केवल इशारा मात्र होता है उससे बच्चा चल देता है उसी प्रकार से हमारी गुरु परंपरा से जो इशारा मुझे बताया गया था इस इशारे के आधार पर मैंने अनुभव किया वही इशारा मैं तुम्हें भी बता दे रहा हूं क्या है वो अन्य अविदिता का सर्वतो अधि वह विदित यह है करके जिस चीज को मैं जान रहा हूं उससे भिन्न है वो ब्रह्म और जिस स्वर्ग आदि को मैंने देखाने में नहीं जानता हूं जिसको कहता हूं उससे भी भिन्न है वह मैं जिसे जानता हूँ इदम रूपेण उससे भी ब्रह्म भिन्न है मैं जिसे नहीं जानता हूं रूपेण उससे भी भिन्न है वह ब्रह्म बस इतना ही जाना हुआ न जाना हुआ इदम रूपेण इंद्रियों से ग्रहण किया हुआ और इदम रूपेण ने इंद्रियों से जो नहीं ग्रहण किया हुआ इन सगल प्रकार प्रकार के पदार्थों से परे है वह ब्रह्म ऐसे किसने बताया यदि सुश्रम पूर्वेशमस्त व्याच ऐसे मैंने भी सुना था गुरुओं से जिन लोगों ने मुझे ऐसे व्याख्यान करके सुनाया था ऐसे आचार्यों के मुख से मैंने सुना था वही अब तेरे को सुना दिया ये जाना हुआ न जाना हुआ इंद्रियों का सकल विषयों से परे है वो वो आत्मा ऐसे तुम भी अनुभव करने की कोशिश करो यह देखकर के समाप्त करते हैं इसी के साथ आज के विचार और इसका विस्तार रूप से कल विचार करेंगे इस मंत्र पर हरिओम दस सत्य हाँ। हाँ। भूमिका हम लोगों ने आरंभ कर दिए थे न त्र चक्षुर्गछति गच्छति नो मनो न विद्मो न विमो नजानी यथतुशिष्यादन्य तद्दिता दधी शुश्रुम पूा चक्षर कहते उस ब्रह्म के विषय में चक्षु इंद्रिय वाग इंद्रिय रूपी ज्ञान इंद्रियम कर्म इंद्रियां प्रवृत्त नहीं हो सकते नो मनो और अंतकर्ण जो अंतर इंद्रिय व मन बुद्धि अहंकार चित्त भी उस ब्रह्म के विषय में प्रवृत्त नहीं हो सकते इसलिए सकता हूं जानता हूं और यह भी नहीं समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे तुम्हें उपदेश दू तुम्हारे प्रश्न के जवाब यद्यपि मैंने लक्षित कर दिया है श्रोत्र सश्रोत्र मनोसो मनोयत इत्यादि के द्वारा लेकिन अभी तेरा संशय इससे दूर नहीं हुआ इसका मतलब है क्योंकि तुम शिष्य के होकर अपने मन आदि इंद्रियों के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व को जानना चाह रहे हो समझना चाह रहे हो सीधा बैठो इसलिए यह शंका है की क्या वह ब्रह्म तत्व को शिष्य जो अभी पूर्णतया उसके अनुभव नहीं किया है वह उस तत्व को समझ सकता है या नहीं समझ सकता क्यों उसके पास तो है क्या आंख है कान है मन है बुद्धि है इन्हीं साधनों से उसको समझना है अब इन साधनों से उसको कैसे पकड़ पाएगा तो इसलिए कह रहे हैं देखो आज तक मैं भी अपने इंद्रियों से सुभ्रम को नहीं पकड़ पाया और मैं भी अपने इंद्रियों के माध्यम से सुभ्रम को समझ नहीं पाया उसको अपने इंद्रियों का विषय रूपेण ग्रहण नहीं कर सका इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे तुम्हें सीधा उपदेश कर दूं और बता दूं यह भ्रम है लेकिन यह जरूर है ये न्याज चक्षरे पूर्वेश्वराम आचार्याणाम जो पूर्व आचार्यों के मुख से मैंने जैसे सुन रखा है उन्होंने जैसे मुझे व्याख्या किया है उस ब्रह्मतत्व के बारे में उसको मैं तुम्हें सुना देता हूं क्या उन्होंने उपदेश दिया था अन्य देव तद अथवा विदिता कहते वो जितना भी इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ तेरा वस्तु है उससे भी वह भिन्न है और जिन्हें तुम इंद्रियों से नहीं जानकर अनुमान से या आगम प्रमाण से या अन्य किसी भी रूप से तुमने नहीं भी जान पाया है जो वस्तु ऐसा सूक्ष्म तत्वों से भी वहां भिन्न है विद्युत से भी अन्य है और अविद्युत से भी वो अन्य लेकिन उसको तुम अनुभव करोगे जब तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा कहते हैं महाराज जो विदित और अविद्युत सबसे परे उसके मानुभव कैसे कर? मोक्ष के द्वार कितने हैं? जैसे इस हॉल के द्वार कम से कम तीन तो दीख रहे हैं तो मोक्ष के द्वार कितने हैं तो भगवान राम ने यही प्रश्न पूछा था महाराज वशिष्ठ जी आप ये बताओ कि मोक्ष के कितने द्वार हैं? तो भगवान वशिष्ठ ने जवाब दिया मोक्ष द्वार शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम कदे चार द्वार है और उस पर चार द्वार पाल बैठे हुए हैं द्वार और द्वारी के बारे में बताते हैं वे चार मोक्ष के द्वार में बैठे हुए चार द्वारपाल यही हैं क्षमा सबसे पहले बताते हैं शम इंद्रियों का जब तक हम शमन नहीं करेंगे जब तक मन को नहीं मारेंगे तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते यह लोक का सुख भी हमें वास्तव में प्राप्त नहीं हो सकता है पर लोक का सुख क्या वह ब्रह्मानंद का अनुभव ऐसे हो सकता इसलिए जब तक हम इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ते रहेंगे तब तक यह लोक का सुख से भी जब संतुष्ट नहीं हो सकते हैं तो उन इंद्रियों के जब तक शमन नहीं करेंगे बताओ कैसे वह ब्रह्मानुभूति हो सकती है वह सुखस्वरूप आनंद रूप ब्रह्म का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं इसलिए सबसे पहला द्वारा बता रहे हैं कहते शम कहते सम हम करने का पूरा प्रयास करते हैं सबसे बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़ा सामने आता है कहते हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे हम नहीं लेंगे